आवाज की दुनिया के दोस्तों आज एक बार फिर फुर्सत के पलों में आपकी दोस्त भारती परिमल आपके लिए लेकर आई है कहानियों का गुलदस्ता आज की कहानी है पतछड़ और इस कहानी की लेखिका है मोनिका राज तो आइए सुनते हैं मोनिका राज की कहानी पतछड़ कभी कभार जब भी मेरा गांव आना होता तो मां के साथ खेत की तरफ निकल पड़ती प्रकृति के सानिध्य में मैं बहुत ही जीवंत महसूस करती माँ के साथ बातों बातों में खेत की सारी पगडंडिया नाप जाती बीच बीच में वहा काम करने वाले मजदूरों से बातचीत करना काफी रास आता ऐसे ही एक बार मेरी मुलाकात खेत में काम करने वाली एक लड़की से हुई उसके भोले मासूम चेहरे में न जाने क्या बात थी कि उसे देखकर एक अपना पंसा महसूस होता था बड़ी ही खुशमिजाज थी वो हमेशा सबसे बड़े प्यार से बातें करती थी नाम था श्यामली यथा नाम तथा रूप, रूप जब वो थी, तो उसका रूप और भी निखर जाता। वह हर काम को बड़े करीने से करती। मा के के मायके गांव से थी इसलिए माँ को उससे विशेष लगाव था मेरी माँ को वह मौसी बुलाती थी जब मैं मां के साथ खेत की तरफ निकलती तो वह बाकियों के साथ काम करते हुए दिख जाती जब भी उसकी नजर मुझ पर पड़ती मेरे पास आ जाती और दुनिया जहान की बातें बताने लगती उसकी बातों में न जाने क्या जादू था कि मैं भी बस उनमें खो जाती थी अपनी अम्मा को याद करते उसकी आंखें सजल हो जाया करती थी उसे देखकर मेरा भी दिल भरा था। एक दिन भोजनावकाश के वक्त वह मुझसे इधर उधर की बातें कर रही थी तभी किसी की बरात को गुजरते देख न जाने किन खयालों में गुम हो गई मैंने टोका तो मेरी ओर देखकर कर मुस्कुराई मेरा भी बिया होवेगा दीदी जब मेरा मरद आ तब हम भी खूब सजेंगे और अपनी के सामने जाकर वह आंखें कर बोली। उसकी बातें सुनकर मेरी हंसी फूट पड़ी। क्या शादी हो जाने से आदमी मजबूत हो जाता है और नहीं तो का दीदी हमारी सारी सखिया बिया करके अपने अपने मर्द के साथ अच्छी जिंदगी बसर कर रही हैं। हम भी उस दिन का रास्ता देख रही हैं, जब हमरे जिंदगी में भी का पतझड़ खत्म होगा। हालांकि मैं उसकी बातों से से सहमत न थी, पर दिल से उसके लिए दुआ की भगवान भगवान इसका दामन हमेशा खुशियों से भरा रखना एक बार मैं होली की छुट्टियों में घर आई तो शाम को आदत वर्ष खेत की तरफ निकल गई घूमते हुए खेत के छोर पर पहुंच गई पर श्यामली कहीं नजर नहीं आई पूछने पर पता चला कि वह पिछले तीन दिन से काम पर नहीं आ रही है क्योंकि उसकी शादी तय हो गई है उसकी शादी की बात सुनकर प्रसन्नता के साथ हैरत भी हुई इतनी कच्ची उम्र ने शादी मैंने मां से पूछा तो वह बोली यहाँ पर ऐसा ही होता है लाडू शादी के चौथे दिन वह काम पर वापस लौट आई मैं उसके आने की खबर सुनकर खेत की तरफ बढ़ चली। मुझे आता देख वह झटपट मेरे सामने आ गई मैंने गौर किया साड़ी पहने करीने से बाल बनाए और माथे पर कुमकुम सजाए वह बहुत सुंदर लग रही थी पहली बार पहली बार बाल्यावस्था का गायब था और उसके चेहरे पर नारी सुलभ लज्जा दिख रही थी मैं उस उससे पति ससुराल के बारे में पूछने लगी वह बोली पड़ोस के गांव का रहने वाला है ऊपी में काम करता है वहां मैनेजर है कार्तिक मास में आकर गौना करा कर मुझे साथ ले जाएगा मैंने सवालिया नजरों से माँ की ओर देखा तो मां हंसकर बोली ये उत्तर प्रदेश की बात कर रही है वहीं पर मजदूरी करता है इसका पति। फूलमती ने बताया था मुझे जानकर मुझे थोड़ी तसली हुई चलो भाइयों के संग न सही अपने पति का साथ पाकर यह अब खुश रहेगी पढ़ाई में व्यस्त रहने के कारण साल भर तक मैं गांव नहीं जा पाई मा से बात होती रहती थी सो कभी कभार शामली के बारे में भी बातें हो जाती थी। एक बार बातों बातों में पता लगा कि उसका पति उसे गौना कराकर लेने वापस आया ही नहीं उसे अपने फैक्ट्री में ही कोई दूसरी औरत पसंद आ गई थी यह सुनकर श्यामली के लिए बहुत बुरा लगा बेचारी कितनी खुश थी अपनी शादी से उसके तो सारे सपने टूट गए। अगले वर्ष जब की छुट्टी में मेरा पुनः गांव आना हुआ तो श्यामली से मिलने की आस लेकर मैं खेत की तरफ चल पड़ी ख्यालों में गुम मेरा मन जाने क्या क्या सोचने लगा उससे क्या कहूंगी कैसे दिलासा दूंगी आदि आदि तभी खेत की मेड़ पर कोई मेरी ओर आता दिखा गौर से देखा तो श्यामली ही थी नई साड़ी मांग में सिंदूर फोटो पर लाली और कांच की ढेर सारी रंग बिरंगी चूड़िया पहने वह मेरे सामने हाजिर थी अरे वाह तू तो बहुत जज रही है मेरा मरन आया है दीदी इस बार हमको भी साथ ले जाएगा उसे खुश देख मुझे तूने माफ, माफ कर दिया उसे और क्या करती दीदी दी? कितने दिन भाई भाजाई के द्वार पर पड़ी रहती और फिर मेरे मर्द को अपनी गलती का पछतावा भी तो है उसने हमसे माफी भी मांग ली है मैं उसकी बात बीच में ही काट कर भी कर बोली, हाँ, और और तूने दिया? कितना परेशान करती। तो भगवान का रूप होवत है दीदी मैं उत्तर सुनकर आश्चर्यचकित थी घर आकर जब मैंने माँ को सब बताया तो उनको सुकून हुआ चलो अब दुख दूर होंगे उसके बहुत कष्ट देखे हैं इस बेचारी ने इतनी कम उम्र में ही मैंने भी सहमति में सिर हिलाया कल से हम काम पर नहीं आएंगे छुटकी दीदी बहुत बहुत अच्छी है। उसकी बहुत याद आएगी भावुक होते हुए उसने कहा अपना ख्याल रखना मां ने उसे आशीष देते हुए कहा चार दिन गुजर गए एक दिन मां के साथ खेत की तरफ निकल पड़ी यूं ही पर बढ़ते मेरे कदम किसी को देख ठिठक पड़े यहां तो श्यामली है मैंने उसे आवाज लगाई श्यामली अरे ओ श्यामली उसके पास आते ही जैसे ही उस पर नजर पड़ी दिल धक से रह गया सुनी मांग और सुनी कलाई लगभग चिल्लाकर पूछा अरे श्यामली कैसा रूप बना रखा है तुमने तू तो अपने ससुराल जाने वाली थी ना यहां क्या कर रही है उसका गला भर आया सिर नीचे करके धीरे से बोली हमारी खुशियों को न जाने किसकी नजर लग गई दी दीदी कल बाजार जाते वक्त हमरे मर्द को किसी बस ने कुचल दिया मैं अवाक होकर उसका चेहरा देखने लगी कुदरत किसी के साथ इतना बेरहम कैसे हो सकती है उसके दामन में आ थे आ थे रह गई गई। मैं हो बुझे स्वर में उसने कहा, हम गरीबन की किस्मत भी बिना स्याही की कलम से लिखी गई है दीदी इतना कहकर वह जाने लगी मैं स्तब्ध होकर उसकी ओर देखती रह गई और वह भाव से अपने काम में लग गई। अभी आप सुन रहे थे मोदी का राज की कहानी ऐसे ही कहानियों के गुलदस्ते लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक, तक के लिए दीजिए इजाजत आपकी दोस्त भारती परिमाण